तो एक पुस्तक की एक आलमारी रखी रहती थी वहाँ घूमने वाली है सामने शाम वो इशारा कर देते तो तो घुमाता तो उसमें तो से किसी किताब इशारा कर देते कि ये किताब किसी किसी को तो ऐसे बता देते कि तो तो तुम ये किताब पढ़ो अच्छा और वो हफ्ते भी थे है ना चेलते भी थे रसोई घर में रसोई घर में जाके काग मंगा करके बैठते है ना आप लोगों ने बुढ़ाते में देखा है बहुत देख बुढ़ाटे में कोई बात दूसरी है तो है ना तो काटता था उनका लेकिन बैठ के साथ अमनिया करते थे भोजन की संगत जब बैठती थी अमन के साथ बैठ के भोजन करते तो भात और, और बाल तो बता देते तो इनको और दे तो उनसे हम लोगों ने पूछा ध्यान क्या था महाराज तो बोले कि यह पूछने वाला कौन है पूछने वाला जिज्ञास है बोले जिज्ञासू नहीं जिसको जानने की इच्छा है उसको तो जानने की इच्छा है मुझे तो जानने की इच्छा है पर इस तो कौन है तो ये जानकर एक ध्यान करो कि तुम कौन हो काल वस्तु का सारा विस्तार द्रष्टापी दृष्टि है द्रष्टापित दृष्टि ही है और जब काल वस्तु सब दृष्टि दृष्टिमात्र है तो दृष्टा काल वस्तु से परिच्छि कैसे हो सकता है कि यह परिच्छि अद्वय ब्रह्म तत्व तो यह दृष्टा तो भावित वेगेना वस्तु जन निश्चि पूर्वक पूर्वकूपेण निश्चितम पहले श्रवण मनन के द्वारा विचार के द्वारा निश्चय कर लो कि वस्तु का स्वरूप क्या है और तीव्र वेग से उसकी भावना करो ये राज्योग है साधन है ना और उसका ध्यान करते करते वही हो जाओगे ये परमार्थ का निरूपण नहीं है वरना ये परमार्थ का निरूपण नहीं है ये सत्य की परिभाषा नहीं है सत्य का लक्षण नहीं है ये सत्य की पहचान नहीं है प्राण मनन के द्वारा सुनिश्चित जो अर्थ है जोजातीय प्रत्यय का तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति के द्वारा उसका चिंतन करो तुम देखोगे तुम तो वही हो सदाकार हाँ। तो ध्यान की उपाधि से जब अपने को देखेंगे तो वो ध्येय का आकार और ध्याता का आकार जुदा नहीं है ध्यान की उपाधि से ही ध्याता और ध्येय में भेद भासता है असल में ध्याता और ध्येय में भेद नहीं है अदृश्यम भावरूपं रूप तत्त्वात्मकं सावधानतयाियम स्वात्म भाव द्विबुध अदृश्यम भाव रूपं अदृश्य है और भावरूप रूप है कर्मने पश्चा जो कुछ दृश्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है ये अदृश्य में ही दिखाई पड़ रहा है अदृश्य को तो ही दिखाई पड़ रहा है और जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब भावात्मक है इसमें जन्म मरण भावात्मक है हो जाना आना भावात्मक है शत्रु तो मित्र भावात्मक है अनुकूल प्रतिकूल भावात्मक है और भाव क्या है तो भाव शुदात्मक है जैसे देखो ये जागृत सृष्टि न हो स्वप्न सृष्टि हो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ तो भावात्मक हो गया स्वप्न तो भावात्मक होता है ऐसा भावात्मक हो गया और भाव क्या है स्वप्न क्या है तो दृष्टा की दृष्टि है तो चिदात्मक हो गया सर और ये चिदात्मक होता है स्वप्न में दीखने वाले भावात्मक दो साल वस्तु से अपरिष्ट में है तो समझदार पुरुष को पहले समझ में है है ना समझ ले और ये लोगो में ये समझने की चीज नहीं है बोला ये यंत्र से ब्रह्म नहीं दिखता यंत्र से अनंत का दर्शन नहीं होता यंत्र से अपरिछन्न का दर्शन नहीं होता तो न उस लोग में और न इसमें ये जो बनी हुई है इसमें भी नहीं आपके नहीं काम से नहीं जीव से नहीं तो दिल से नहीं दिमाग से नहीं है, है ना ये वस्तु जैसी है वैसी है बुझा पहले समझ ले कि यह वक्त क्या है और उसके बाद अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद भी अभ्यास के कारण जो विपर्जय होता रहता है बहुत खड़ी हुई है अपने को दोष समझने की है? वो आदत से लाचार आदमी अपने को बारम बार लेता है तो वो दो अतने को देख समझने की जो नासमझी आती है और उसको दूर करने के लिए विपर्य को दूर करने के लिए शाकन, शाकन करना अगर ये विधासन विध्वशासन करना चाहिए अगर विपर्य ना हो देखो मैं ब्रह्म हूं ये सत्य है अच्छा परंतु इसको याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं देह हूं ऐसी याद आती हो तो साथ काटने के लिए मैं ब्रह्म हूं इसकी भी जरूरत है कोई तो पागल अपनी पागल समे अपने को कसी समझने लगे तो क्या होगा चलो भाई इसको बारम बार याद दिलाएंगे कि तुम तो तो पशु नहीं हो मनुष्य उसको यदि पागलपम पशु समझने का पागलपम न हो तो वो मनुष्य हो तो रूपाने की जरूरत न बसुरात म भारे साहाय व्यी परम आर गणक्य बुद्धि कुपत्व सपुमर निरको यथा नरत्व श्रमिक नरत्व यदि <स्थियों> देहात्म भाव हो मैं देह हूं जब आप धन वाला आत्मे को मानते हैं मकान वाला आते को मानते हैं परिवार वाला आते को मानते हैं तो देह वाला हो तो अपने को मानते हैं नब देला में ही ऐसा मालूम पड़े में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तक हूँ इस विचार की जरूरत है इससे परमात्मा से साक्षात्कार में मदद मिलेगी है ना और यदि बच्चे तो समझ में आ गई अज्ञान लेट गया कोई संशय बिगड़ गया नहीं है प्रमाण में कोई संशय नहीं है प्रमेय में कोई संशय नहीं है संपूर्ण संतों का अनुभव यही है कि आत्मा और परमात्मा एक है संपूर्ण वेदों का पाठक यही है कि आत्मा और परमात्मा एक है यदि प्रमाण में आपको कोई संशय नहीं है और आत्मा परमात्मा से एक होने त्वरी प्रमेय में कोई आपको सोचे नहीं है यदि इसमें कोई आपकी असंभावना असंभावना नहीं है और विपरीत भावना का उदय नहीं होता और कह रहा हम फिर क्या है मार लू बाजी विदत्व निरर्थ हो यथा नरत्व प्रमुख नरत्व है जो अपने को जानता है कि तो तो मैं मनुष्य हूं उसको बारंबार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं रहती कि मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं इसी प्रकार जिसने अपने को नहीं जाना है वो बारंबार दोहरा गए कि मैं वो हूं मैं वो हूं मैं वो हूं पर जिसने जान लिया उसको तो दोहराने की जरूरत नहीं है तो पहले समझदारी कहिए है हाँ, समझदारी कहिए श्री यूरिया बाबाजी महाराज गंगा किनारे घूमते थे ये स्थान है गंगा तथ पर बड़ी भारी धारा गंगा जीती वहां से दिखती है और तो कम पत्थर का सच हो, बड़े पौसरों का का करार है वहां बैठ गए अभी तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो रहा है घर छोड़ा द्वार छोड़ा परिवार छोड़ा प्रदेश छोड़ा संपत्ति छोड़ी सिद्धि थोड़ी, है ना? और उनको तो जोश की सिद्धियां बहुत प्यारी आ गई थी ना सिद्धियों का तिरस्कार किया और लंगो लगाए वृत कमंडली मात्र परिग्रह गंगा कट कर बैठे हैं नहीं होता है साफ साफ का नहीं होता है। तो मन में बार बार आए कि ये शरीर निकम्मा है यदि सत्यता काफ्ता का प्यार नहीं हुआ तो ये रह तो क्या करेगा बेकार है। तो मन में ये भी आए कि कूद करो गंगाजी जी में तैर रहे तो सारा झगड़े में हुआ हो आ, फिर बोले भी शरीर क्यों तोड़ना चलो जरा शंकल जी से बात बातचीत करें एक बहुत पुराना वहां मंदिर था वहां जाके बैठ गए गांव को गांव ग्राव को आदमी को ही नहीं थे शंकर जी भी कुछ नहीं बोले बड़े तो ही नाराज हुए शंकर जी और लात लगा दिया अपने आप लोगों से जो ज्यादा तर्क विकत करने वाले लोग हैं उनके तो क्या विश्वास होगा लेकिन मैं इस बैली जगत अंतर जगत कहो तो स्वप्न से ज्यादा ठेस सच्चा दर्शन होता है देवताओं का बोला तर्क विकर्क को ताटने की चीज नहीं है आपसे कोई कह दे कि यह भूखा है और आत्मान में ये धूसा है एक बार में रामघाट में तो वहां झारखंडेश्वर शंकर का मंदिर है गर्मी के दिनों में खड़ा तो, तो, तो बात, अपनी सच्ची बात आपको बताते हमको तो बाहर बड़ी गर्मी लगती है, और बड़ी मुंह चलती है डालू डालू और सूखा सूखा तो जब पुजारी चले गए शंकर जी की पूजा करके और मंदिर बंद करके तो मैं तो ठंड के लिए हो दोपहरी में लीह नहीं लगेगी खूब जल करता है ना शंकर जी को बेल पत्र फूल त्यौरी खोल के भी करेंगे और बंद करके दो तरह रहे तो मैंने प्रत्यक्ष देखा शंकर तो में से लिंग में से लिंग में से बिल्कुल शंकर जी प्रगट हो ये इसलिए आपको बताते हैं आप, है। आप उसको कहो हमारा भाव था तो हमारे भाव तो आप भी हैं <laughs> तो कहो कुछ स्वप्नवत था कहो हमारे स्वप्नवत तो आप भी है न जितने स्वप्नवत आप हुए उतना स्वप्नवत ये नहीं आप समझे कि आप खुद स्वप्नवत हैं और वो कुछ हल्का फलका स्वप्नवत था ऐसा नहीं है जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए संग और उन्होंने कहा कि लेकी की वाक्य सूचित युम पदम मेरा के में जो है निराकर्तम्वात्तिवत ये जो आप बोलते हैं ना है नुक यद प्रभाव भाति भास तम हम सदगुरु बंदे पूर्णानंदम पुरात्मक यही पूर्णानंद स्वामी पूर्णानंद तीर्थ इन्हीं को उला जागा बोलते हैं तो ये उन्हीं के शिष्य हैं मुनीलाल जी सनातन देव जी जिन्होंने ये टीका शिक्षक तो शंकर जी ने क्या कहा कि लेट लेती वाक्य नो सोचित ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं मारो बोले किसी को मत छोड़ो जो तुमसे अलग है उसको बिल्कुल तो मत छोड़ो बिल्कुल छोड़ है उसको पकड़ो तो मत उसको लेकिन लेकिन ये भी नहीं ये भी नहीं जो तुम्हारी आंख से बिना नहीं दिख सकता वो तो तुम्हारी आंख का गुलाम हुआ और अभी हुआ ना बड़ा भी हुआ आंख हो तो बिखे और न हो आंख तो निक जो तुम्हारा मन होने पर ही दिखता है वो तो तुम्हारे मन का गुलाम हुआ जो तुम्हारे होने पर ही तुमको दिखता है वो तो तुम्हारे जादू का तेल हुआ असल में तुम्हारे होने पर ही तो सब दुखता है ना तो अपने सिवाय जो कुछ दुखता है खूब सूक्ष्म कारण नोट के द्वारा उसके से कर रहा तो आप बचा क्या बोले मैं बचा ये परम पद है अच्छा कहो कि मैं नहीं हूं काट दो उसको एवं सुसिपी में मैं नहीं हूं तो सुक्की तो देखी किसने जानी किसने तो एक जागृत और स्वतंत्र से रहित अवस्था होती है तो तो तो तो एक तो किस ज्ञान में प्रकाशित किया अपने आप को काट दोगे तो सुसुक्ति की याद आएगी उसको आएगी अगर पूर्ण होते तो सिक्पू तो आज आग, आग, के सिक्की की याद उस समय से चिट्ठी की याद किसको आती मेरा कर्तव्य असत्य प्राप्त अपने आप को तुम नहीं लिटा सकते ये हथौड़े से नहीं मिटेगा ये हथिये से नहीं कटेगा ना हथौड़ा हथिया अपने आप को काटने में समर्थ नहीं है वो चाहे हिंदुस्तान का बना हो और चाहे रेस का बना हो कोई भी हतिया हथौड़ा अपने आप नहीं काट सकता कोई भी गुस्त अपने को नहीं मार सकता मृत्यु मुणत्त, मृत्यु नाम में हम अपने आप में मौत की मौत हो जाती है मौत नहीं हो सकती ऐसा है अपना ऐसा मिला कर तो बस अपने आप को साथ डालने में किसी का मृत्य नहीं है बोले तो तदस्थ नहीं अपना वही स्वरियो जाओ मौत रहो सदस्त ही सुखी स्थिति दे की स्थिति ही स्थिति है से स्वप्नवत् प्रतीयमान स्थिति को खूनदेह भी और सूक्ष्मदेह है एक बात है खून देह की किसी स्थिति को तो साधक ही बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सूक्ष्मदेह की किसी स्थिति को साधक बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको केवल सत्वज्ञ ही बर्दाश्त कर सकता है क्यों सूक्ष्म करिए की अध्यस्तता सूक्ष्म करिए का मुख्यात्व ये साधक से उद्य की बात नहीं है वह तो अपने मन को ही सबसे समझता है अतः अच्छा तो विद्या साधक है तो यदि कुछ थोड़े से विचार लेकर के एकांत में चला जाए और वहां वो ब्रह्म साक्षात्कार भी कर जाए समझ लेगा कि उनको ब्रह्म साक्षात्कार होगा हो वो गया हुआ नहीं परंतु जब तक वो सिद्ध पुरुष की महापुरुष की जो सूक्ष्म शरीर की किसी भी की परवाह नहीं करता है ऐसे महापुरुष का जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होगा तब तक सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से कारण शरीर की स्थितियों से समाधि और विषेद से असंगता उदासीनता प्राप्त नहीं होगी उनका मिथ्यात्व तो नहीं है। तो ये समित तो बार पुरुष को अपने आप को सावधार होकर विचार करना चाहिए असल में दुख मिथ्या है इसकी सत्यता भावरूप है और ये सत्व दृष्टि से चुनात्मक है एक तत्स दृश्य नवती अदृश्यमेव ये सदृश्य अदृश्य भावरूप स्वनवत सर्वेत जागृत अवस्था दृश्यम ये सब जागृत अवस्था में दृश्यम पदार वस्तु दृश्य नहीं है दृश्याभाव के अधान्य भात्र और भाव रूप से केवल कल्पित रूप है इसका और वस्तुतः ये कुणात्मक है इसलिए विद्वान पुरुष को सावधान होकर ब्रह्म ज्ञान का अर्थ देहाभि नाम की जागृति नहीं है ये बात ध्यान में रहनी चाहिए चारे दो दिन चार दिन दस दिन छह महीने बारह महीने परमार्थ की ओर चलते हैं और कोई आता है तो मंत्र ही छड़ा छुड़ा देता है कोई कोई पूजा ही छुड़ा देता है कोई देवता ही छुड़ा देता है कोई गुरु छुड़ा देता है कोई भक्ति छुड़ा देता है कोई शास्त्र ही छुड़ा देता है और ऐसे जीव संसार में लगे हुए हैं जो परमार्थ की ओर चलने का कोई साधन पकड़ते हुए तो लोग कहते हैं कि इसको छोड़ दें छोड़ने तो के बाद वो कहा लगेगा जहां से चढ़ा था वहीं गिरेगा हो जहां से ऊंचा उतना उसने शुरू किया था फिर तो वही दुकान फिर वही मकान फिर वही अनाचार फिर वही गुराचार अरे चढ़ते हुए तो चढ़ते हो तो गिराना तो ये उचित नहीं है बोला तो दृश्य से अदृश्य में आओ दृश्य अदृश्य दोनों को भाव रूप कर दो और भाव रूप को सिदात्मक कर लो और फिर देखो तुम्हारे आत्मा की क्रिया भी कोई वस्तु नहीं है ब्रह्माचारेण चिंत विद्वानितिस्थे झिया चुद्र सपूर्ण माया दृश्यम हिदृश्यता अमृतवा या तुलावस्थिति व्याग्रण निद्रा विचने में बोलते हैं देखने में सुनते हैं देखने में चलते हैं, संकल्प, हैं, में हैं। संकल्प, संकल्प, संकल्प तो है ही नहीं न संकल्प का विषय है न संकल्प पात्र संकल्प स्वक भाषण है सारी सृष्टि दिखाई रहे पर भी ये खेला घर गर, है खेला घर है जैसे सच्चा ठसा ठस होती है और ब्रह्म में एक केवल प्रतिभा के रूप से सृष्टि दिख रही है न इसमें जागृत है न स्वस्थ न समाज परमात्मा तो इस बात को जान ले और नित्य को तो दिया कुद्र पूर्णगा बुद्धि कुद्र से पूर्ण हो गई चैतन्य और आनंद से परिपूर्ण हो गई और नित्य को विद्वान की तत्व पुरुष की स्थिति हो गई एहिरंगई समाज के राजयोग विदा होचित पक्ष चाराणाम हट योगे नजिता किन अंगे से सामक से राजयोग लेकिन यदि अंतकरण में राजा देश हो तो अपने आप करने छोड़ना चाहिए थोड़ा साधन वजन करना चाहिए हो थोड़ा जिद्ध करके भी हक करते भी नियम करते भी अपने जीवन में अच्छी आदत लाना चाहिए हो परिपक्वम मनोजेशम केवलो यं के यदि मन तो में कटाल का परिपाप कर हो गया हो तो कटोला पर न हो कहते तो हैं ना कि अभी ये उनकी उनको देश जो है मुंह का जायका बिगड़ गया ऐसा बोलते हैं जायका मान मन खट्टा हो गया बोलता हूँ तुम तो अब मन को छत्ता नहीं था होता है हाँ। मन खट्टा हो गया जीव का स्वाप बिगड़ गया बे हो गया शौच काम बे हो गया एक बात उन्होंने ऐसी कर दी कि शौच का जायका बिगड़ गया वैसे बोलते हैं तो जिसकी मन का जायता जल्दी जल्दी बनता बिगड़ता है उसका मन अभी को नहीं हुआ परिपक्त नहीं हुआ है इस पृथ्वी तो थो में तो थोड़ा त्याग चाहिए थोड़ा तट चाहिए थोड़ी सहिष्ठा चाहिए असंगता चाहिए तन पाते मन का परिपास होना चाहिए तो मन अगर परित्व है और देखो आम कच्चा होता है तो कच्चा होता है और पट जाता है तो नीचा हो जाता है तो ये मन का सत्यापन और सच्चापन क्या है अगर मन खटका ही रहे दुनिया में स्त्री से खच्चा पुत्र से खच्चा पति से खच्चा परिवार से खच्चा कुछ अगर वो मन खटा ही खट्टा रहे दुनिया में तो समझ में आज चक्या ये मन के चक्कापन का लक्षण है और मन के पक्षापन का क्या लक्षण है तो बस सबके लिए नहीं था जो खाए उसके लिए नहीं था जिसके ऊपर नजर करी उसके लिए नहीं था जिसको किया उसके नहीं था शीतल दृष्टि होती है जीवन मुक्ति की दृष्टि जो है वो उसके हाथ का सर्फ शीतल होता है उसकी दृष्टि शीतल होती है मुक्त स्वच्छ करेंटति पानी यज्ञ पशु का जिसको अपने हाथ से सू देता है वो मुक्त हो जाता है जिसको अपनी दृष्टि से देख लेता है वो मुक्त हो जाता है हर मान लेते मुक्त वृत्ति की संदृष्टि है उग्र दृष्टि नहीं है उच्च दृष्टि नहीं है गर्म नहीं है ठंड तो है जिसका संतप्त हो गया उसको कोल ते हसभेद करने की जरूरत नहीं है ये राज राजदेग की साधना ही उसको शुद्ध कर देते हैं बोले भाई योग की साधना शुद्ध हो गया, इसके लिए आप लोग के सब तो स्वतंत्र आपसे तो क्या बोले है देखो अगर किसी रास्ते लिए जाना है आपको और जो उससे गया है उसकी सलाह लेकर जाओगे तो आप भक्ते भी नहीं सीधे समझ तो जाओगे बिना सलाह से देखो अणुअण के संबंध में आणविक शक्ति के संबंध में जितना अनुसंधान अमेरिका ने रूस में कर लिया थे अगर उनकी सलाह से हम लोग करें और उनकी सहमति सहानुभूति हमें प्राप्त हो तो हम जल्दी से आणविक शक्ति का जो ऊंचा से ऊंचा विज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं और जिस बात का अनुसंधान उन्होंने बीस बरस पहले किया था वहां कि पे हम आज शुरू करें हैं और उनसे सहायता रहे जहां तक तुम पह पहुंचे हो वहां तक हम भी पहुंच जाएंगे तो हमको बीस बरस लगेगा ना बीस बरस नहीं लगेगा दस बरस लगेगा और वो बता दें तो हमारे जो जानकार वैज्ञानिक है वो वो बरस छः महीने में कुछ लेंगे तो, तो ये जो अभिमान है ना ना। कि हम स्वतंत्र रूप से ही पता लगाएंगे किसी की मदद नहीं लेंगे ये आपके स्वातंत्र का सूचक है आपके बड़त्पन का सूचक है आपकी विद्या बुद्धि का सूचक है आपके अभिमान का सूचक है लेकिन आप परमार्थ को शीघ्रता से प्राप्त करना चाहते हैं कि आज को ही उसका स्वाद आना लगे स्वाद आने लगे उसका हाँ, शीक्षक नहीं है आपके मन में उसके लिए कोई तो तीव्र जिज्ञासा है ये आप जाने के लिए हृदय में कोई वेदना है कोई सीधा है आप तो आज ही उसको पा करके सुखी हो जाना चाहते हैं ऐसा नहीं लगता तो होगा कभी न कभी कोई आवश्यक तो रही है हो जाएगा तो इसी गुरुदेव भक्तान सुलभ हो जया ये तो भगवान शंकर का वचन है ना ये तो महाराज उपनिषद छोड़ के एक शब्द बोलते ही नहीं हैं और इसकी टीका यही है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस कुछ शब के मिले हम उपनिषद के मंत्र जोड़ दें कि उपनिषद के अमुक मंत्र के आधार पर ये श्लोक है उपनिषद के अमुक मंत्र के आधार पर ये वचन है और जोड़ रहे गुरु गुरुदेव भक्ता नाम जस्यदे ही। ये परा भक्ति यथा देव तथा गुरै तस्ता व्यर्थ प्रकाशनोत्म श्वेता उपनिषद श्वेता उपनिषद का ये मंत्र है बोला और उसको तो शंकराचार्य के विधान में मंत्र में ज्यादा में बोला गया है जेवे परा भक्त था दे तथा गुरु सत्य व्यर्था प्रता संत महात्मना और इन्होंने आधि में गुरुदेव भक्ता नाम सर्वेशा सुलभ हो जवाब ऊपर है कि देखो जब कोई आदमी करोड़पति होता है और देश में उसकी प्रतिष्ठा होती है उसका प्रवर्तन होता है उसका आदर होता है वो सुखी होता है तब दूसरे के मन में भी करोड़पति होने की इच्छा होती है तो जब परमात्मा को तो प्राप्त करके साक्षात्कार करके ज्ञान हो जो सुखी हो गए हैं शांत हो गए हैं सच्चे अनुभवी हो गए हैं उनके ऊपर जब ये आस्था हो श्रद्धा हो विश्वास हो तो आप भी उस मार्ग में वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे। और जब भी उनमें आस्था श्रद्धा न हो तो आप जहां हो वहां पे तो आप समझते नहीं लगे कि आप तरीका विद्यमान और कोई नहीं है है तो ना हम लोग मेरे ड्राइव पर चलते हैं तो लड़के हम लोगों को तो पागल समझते हैं तो जब आप तो लोग तो भी महात्माओं को तो पागल समझने लगे कि तो आप जहाँ लड़के संतुष्ट हैं वहां आप भी संतुष्ट रहो भगवान उनका भी भला करे आपका भी भला कर दैवत भक्त रहा और दैवत भक्त का अर्थ क्या है ईश्वर भक्तों है इसमें ईश्वर भक्ति का क्या अर्थ है जैसे कई लोग होते हैं ना तो इतने में संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं मैं तो तो असल में इसमें परिचन्नता का जो भ्रम है वो बिल्कुल नहीं पता है सब तो अपने अपने हृदय में उज्जवल है सब तो अपने अपने हृदय में स्थापन स्वतंत्र हैं क्या तो दूसरे गांव को अपने अधीन करने के लिए बड़े गांव वाले लड़े छोड़ेंगे तो और अलगाव क्यों है आखिर दो तो चाल व्यक्ति के भेदते ही तो अलगाव है ना दृष्टि तर्दे है सर्वदेश में रहकर वे देशातीत है सर्गदी में रहकर भाव से अतीत है, कार्यकार अनंत वे दृष्टि है और अपने आत्मा का अनंत से एक रूप में एक रूप में जो ज्ञान है वो ज्ञान दूसरी किसी चीज को तो रहने नहीं देता है तो आज ये बात रही अंत में इसका ये मंगला कर्ण है गुरुदेव भक्ता नाम परदेशां सुलभ हो जो ईश्वर और गुरु के भक्त हैं उनके लिए ये अपरोक्ष अनुभूति ये परोक्ष बक्ति का अनुभव नहीं है अपरोक्ष अनुभव है ये अनुभूति अपरोक्ष है ये अपरोक्ष तत्व की अनुभूति है और जिस मनुष्य को अपरोक्ष होगा वैसे अनुभव का वर्णन है अपरेक्षा अनुभूति ही अपक्षा अनुभूति है अपरेक्ष से ब्राह्मण अनुभूति अपरेक्ष आत्मन अनुभूति अपरेक्ष अनुभूति है अपरोक्षम तथा अनुभूति जो कोष् भी अपरोक्ष अनुभव हो जाए और फूल अब और जल्द अच्छा अब अपा अनुभूति तो आज करीब करीब दो महीने है ना दोनों दो महीने हो ये अक्रोश्ता भूति आज पूर्ण हो गई अब नारायण काम को आज दू रोड में ही पूर्ण हो जाना है है ना? और यहाँ एकल मुहूर्त देखो दोनों का एकल मुहूर्त निकल जाए अच्छा कल से प्रातः काल से यहाँ